हरि गोविंद बैठे गोविंद नवरात्र के अमृत पर्व चल रहे हैं वेद और ब्रह्मसूत्र की अमृत गंगा में तथा महाविष्णु की द्वापर लीला की कथा में हम सब सदा की भांति प्रवाहित हैं। आज की ऋचा खोल लें दास पत्नी दास पत्नी रही गोपा अतिष्ठन निरुद्धा आपा पणिन गावा अपाम बिलम्बीतम यदा सीत वृत्रम आप तदार ये आज की ऋचा है पूर्व की ऋचाओं में इस पूरे सूप में जिसके हम ग्यारहवीं ऋचा में है आरंभ से ही हमारे ऋषि हिरण्य तो आंगी रस हैं उन्होंने हमको बताया कि ये दुर्लभ जीवन इस धरती पर आया कैसे तो विस्तार से बताया कि पहले जल को लाए धरती पर फिर यहां के वातावरण को बनाया और उसके उपरांत निषेचित बीजों के द्वारा उन्हें अग्नि बाणों के द्वारा लाया गया और बादलों के ऊपर उनकी बरसात कराई गई और वो बीज सारे भूमंडल पर गिरे और इस प्रकार वन्य संपदा कार्तिकी शिव के प्रथम पुत्र प्रकट हुए उसके उपरांत विशालकाय जीवों को और माता कद्रू के अंडों को जिसे आप डायनासोर के अंडे भी कहते हैं भारत में भी मिले हैं और उनकी कार्बन डेटिंग साढ़े छः करोड़ वर्ष पुरानी है तो ये लगभग साढ़े छः करोड़ वर्ष के पूर्व का इतिहास है जिसे वे हमें बता रहे हैं जैसा कि उन अंडों से उनकी जो आयु का आंकलन किया गया है मैं उसी उसी प्रमाण से कह रहा हूँ कुछ फूटे कुछ जमे ही नहीं यथावत पड़े रहे वही जवाब हमें मिल रहे हैं लेकिन इन जीवों के भीतर हमने यज्ञ की निरंतर प्रक्रिया का आरंभ नहीं किया था इसलिए ये जीव अति विशाल का आय थे तो भी ये शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हुए उसके उपरांत मनुष्यों को उतारने का प्रक्रिया शुरू हुई और उस प्रक्रिया में यक्ष और नाना प्रकार की देहों को विभिन्न ग्रहों से लाकर के उतारा गया वो भी सफल नहीं रहा वे भी धरती पर अधिक देर टिक नहीं पाए उसके उपरांत नाना ग्रहों से मनुष्यों को जब उतारा गया ला करके देवयानों के द्वारा धरती पर उतारा गया तो वे किन्नर हो गए अर्थात उत्पत्ति के योग्य नहीं रहे नपुंसक हो गए तदुपरांत गौं के ग में निशेषित बीजों को रखकर के और गौं को शीत निद्रा में हजारों प्रकाश वर्ष की यात्रा कराई गई और इस प्रकार जब वो धरती पर आए तब पहली बार मनुष्य ने जन्म पाया और हमने भगवान राम की कथा में देखा कि महाराज रघु जो हैं वो धरती पर पहले जन्मे हैं महाराज शगर की संततियों में और ये गाय के द्वारा ही प्रकट हुए और इसलिए वो संपूर्ण वंश रघुवंश के नाम से आज भी प्रसिद्ध है और आज की रिचा में कह रहे हैं कि अपनी उस अवस्था का भान करो रे जी अरे मनुष्य जब तुम आए थे दास पत्नी अही गोपा न सेवक था न सहयोगी था पास तुम्हारे दास सेवक पत्नी सहयोगी न तो कोई तुम्हारे साथ सेवक था न सहयोगी था अहिर गोपा सांप की तरह तुम उस गर्भ में छिपे हुए थे और वहीं पर तुम्हारे जीवन का निरंतर उद्धार हो रहा था और वो गाय जो शीत निद्राओं में वो गौएं जो सोई हुई थी अतिष्ठन निरुद्धा उठकर बैठ भी नहीं सकते थे अनिरुद्धा आपा और जल भी जो था उस गर्भ में रुका हुआ था पानी नेब गावा और उन गऊ के गर्भ में ही तुम झूल रहे थे परिक्रमाओं को प्राप्त थे अपाम बेलम पे हितम और उसी के जल को से ही सींचे जा रहे थे गर्भ के उस रुके हुए पानी से ही है ना वहीं पर लेटे हुए थे तुम तो, वृत्रम माया ग्रेविटी जघनवा की जघन्य वारों से मृत्यु के प्रभावों से बचते हुए तुम तो, वहां छिपे हुए अपद्वार और तब तुम तो, यहां धरती पर आकर जन्मे थे उन्हीं के गर्भ से आज हम मानते हैं कि हम अलग हैं बाकी सब अलग है नहीं इसीलिए गाय में हम 33 करोड़ देवताओं की कल्पना करते हैं और भविष्य में भी यदि किसी ग्रह पर हमें जीवन को भेजना होगा तो मनुष्य सदैह नहीं जा पाएगा उसे उसी के द्वारा इसी प्रक्रिया में ही दूसरे ग्रह पर लाना होगा आज विज्ञान अभी यहां तक पहुंच नहीं पाया लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है विज्ञान अपने पिछली भूलों को जिसे वो बहुत बड़े बड़े ढोल मजीरों के साथ गाता रहा है उन्हें वापस ले रहा है जीवन की कल्पना डार्विन की खत्म हो गई बिग बैंग थ्योरी समाप्त हो चुकी है और अब विज्ञान भी मानने लगा है कि गर्भ नाल से ही जीव की उत्पत्ति होती है और ये ब्लैक होल्स एक नाल की भांति हैं और इन्हीं से जब मैटर इनमें जाता है बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र तक इनमें समाते हैं और वो इतनी गति से बढ़ते हैं इस नाल में आगे कि धीरे धीरे उनका पानी अलग हो जाता है यहाँ पानी की बात स्पष्ट कर दें क्योंकि यहाँ विज्ञान में और वेद में वेद कहीं अधिक स्पष्ट है आधुनिक विज्ञान से हमने पानी को H2O कहा है वेद ने इसे नहीं स्वीकारा कि एस हाइड्रोजन के दो मालिकूल और एक ऑक्सीजन का जोड़ा तो पानी बना वेद का कहना है ये मिश्रित जल की व्याख्या है ये शुद्ध जल नहीं है पिछले ऋषि ने हमको बतलाया था इसके पूर्व के ऋषि ने कि धीरे धीरे ये पदार्थ जो है अपने भीतर के जल को अलग कर देते हैं और इस प्रकार इनका कंप्लीट विसर्जन हो जाता है एटॉमिक लेवल पर भी और वो जल की बूंदें एक माया रहित क्षेत्र में गर्भ में निरंतर इस गर्भ नाल से जाकर गिरती रहती हैं और वो जल जो है उसी में ज्योतियों के साथ सम्मिश्रण के साथ धीरे धीरे हाँ, ब्रह्म का स्वरूप प्रकट होता है और इस प्रकार जल चाहे वो शरीर का कोष है अथवा कोई भी वस्तु है उसका जो बाइंडर है वो जल ही है ये जल एस्टू नहीं है ये मूल रूप से वो विशुद्ध जल है जिसे हमने अमृत कहा है जिसे सुरह भी कहते हैं उसका अर्थ शराब नहीं होता है लोगों ने गलत इस अर्थ लगा रखे हैं ये वो जल है जिसके कारण हम जीवित हैं उसी जल से ये जल भी बना है लेकिन इसमें एटमोस्फियर मिक्सिंग है ये मिश्रित है ये वो जल नहीं है तो कहा दास पत्न अही गोपा अतिष्ठन निरुद्धा आपनेव गावा अपीतम यदासी वृत्रम अप तदद तद वार और इस प्रकार मायाओं के संपूर्ण प्रहारों को निरस्त करते हुए प्रकाश वर्षों की दूरियों को लांघते हुए हमने मनुष्य को तथा सभी प्रकार के जीवों को इस धरती पर उतारा जीवन किसी भी धरती को तब तक नहीं मिलता जब तक कि वो दिया न जाए मंगल ग्रह पर जल की संभावनाओं का पता चला है लेकिन जीवन नहीं मिला जबकि जहां ज्वालामुखी फूटते हैं धरती से और सागर में गिरता है अलावा उस खोलते हुए पानी में भी हमें जीवन मिलता है लाइफ इज देयर बट नॉट ऑन द मार्स प्लेनेट मार्स वहां मंगल पर हम नहीं पाते हैं उसको तो उससे भी वेद की यह बात स्वयं में सिद्ध हो जाती है कि जीवन दिया जाता है अपने आप नहीं आता उसके मिश्रित स्वरूप कालांतर में प्रकट होते रहे रह सकते हैं लेकिन जब तक जीवन के को वहां का उद्गम वहां पर न उतारा जाए जीवन संभव नहीं है तो यहाँ एक बात स्पष्ट है कि पहले जीवन में यज्ञ अर्थात आत्मा के न रहने के कारण वो मायांश के संघर्ष में जितनी भी पुष्टता पाते रहे वो लड़ नहीं पाए और वो नए कोषों का उनके स्नेहों में निर्माण नहीं हो सका तो वो नष्ट हो गए तो इस बात से भी स्पष्ट है कि जी जीवन को धरती पर उतरना होता है और ये परमेश्वर की सबसे बहुमूल्य धरोहर है जो हम सब आजीवित हैं। लेकिन इस जीवन को भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए खाली भजन गाने से नहीं हमें पूरी ईमानदारी से अपने को पढ़ना होगा स्वयं को पहचानना होगा और उसी प्रक्रिया में हमने जाना कि मंदिर है मूरत है वो मेरा ही प्रतिबिंब है मुझको पढ़ाने का एक उपक्रम है वैदिक कॉलेज का वैदिक स्कूल का विश्वविद्यालयों का गुरुकुल का और यज्ञ भी जो बाहर के हैं ये भी नैमितिक है पढ़ाने के ही उपक्रम है मूलतः यज्ञ वो है जो हम सबके भीतर होता है जिसके कारण ये जीवन गतिमान रहता है तो कहा आगे ब्रह्म सूत्र में भी आ जाए गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगम च इससे पूर्व के ब्रह्म सूत्र में पिछले रविवार को हमने पढ़ा था दहर उत्तरे दहर जो सूक्ष्म सूक्षाति सूक्ष्म है जिसे देखा नहीं जा सकता जिसे सुना नहीं जा सकता जिसका स्पर्श नहीं हो सकता जिसके रूप रस गंध और स्वाद का भी आभास नहीं लिया जा सकता ऐसा आत्मा है वो यज्ञ है जो हम सब में व्याप्त है और वही बन की शबरी का राम हमारी जूठन को निरंतर रक्त में बदलता हमें नई ऊर्जा परिवार संतति आदि से वरद करता है और आज कह रहे हैं गतिशब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगम गति भी उसी में है उससे हटके हमारी कोई गति नहीं है हमारा कोई उद्धार नहीं है जिसके बिना यु पूर्व के प्रथम ऋषि में हमने पढ़ा था युन जानतेम ब्रधनम अरुषम चरंतम परित रोचंते ब्रह्मसूत्र इस ऋषा के भाव में ही है युन जानतेम युझ धातु है युज माने जुड़ना आओ अंतिम रूप से जुड़ जाए ब्रधनम ब्रह्म से आत्मा से चरंतम कि वही गति है परितस्थुषा और हर गति में स्वयं स्थिर है आगे पीछे नहीं होता वो बूढ़ा जवान अथवा मृत्यु को प्राप्त नहीं होता परितस्थुषा रोचन्ते रोचना और उसी के प्रकाश से ही संपूर्ण ग्रह नक्षत्र जगमगाते हैं और उसी के प्रकाश से ही मेरी आंख उन्हें देख पाती है तो का गति शब्द ध्यान वह गति है वही शब्द है वाणी है वही आकाश है तथा ही एवं दृष्टम लिंगम च वही मेरी दृष्टि है वही पहचान भी है और उसके बिना ना तो कोई गति से ना शब्द से न दृष्टि से न किसी चिन्ह से उसे पहचाना जा सकता है वो जो है वो मुझमें है वो सर्वत्र है और उसे वही गति है वही शब्द है वही दृष्टि है तथा वो आत्मा ही हमारी पहचान है हम कहते हैं हमारी अमुक जाति है ये झूठ है हम सबकी एक जाति है आत्म जाति है लिंग भेद से हम कहते हैं यह स्त्री है ये पुरुष है कहा यह भी झूठ है हम सब एक आत्मा है यही सच है नाम से भाषा से कोई भेद नहीं होता है यह केवल वाह्य औपचारिकताएं भर हैं सत्य क्या है एको ब्रह्म द्वित नास्ते हमें अपने आप को पहचानना है हमें किसी के साथ अन्याय नहीं करना ये ब्राह्मण है ये क्षत्रिय है ये वैश्य है ये शूद्र है ये मुस्लिम है ये सिख है ये ईसाई है ये सरदार है वे कहा यह सब झूठ है एक आत्मा ही सत्य और क्योंकि सम्यक भाव से एक ही ब्रह्म हम सब में व्याप्त है मात्र यही सच है देख रहे हैं धर्म आपको किसी भी भेदभाव किसी भी अलगाव टकराव से दूर रखता है और संप्रदाय आपको भरपेट लड़ाता है यह धर्म और साम्प्रदायिकता का भेद है क्योंकि जब सत्य वही है मात्र वही और जब यह सच है कि आज भी कोई एक कोष शरीर का नहीं बना पाया केवल ब्रधनम अर्थात ब्रह्म ही बनाते हैं तो जो बनाता है और जिसके बिना कोई गति नहीं है जो स्वयं गति है उसकी तो उससे हट करके जीव की पहचान भी क्या हो सकती है और जो इस असत्य और अज्ञान से ऊपर नहीं आते उनका अवतार नहीं होता है इसी को भगवान ने कथाओं में लीला ग्रंथों में स्पष्ट किया है हम द्वापर युग में हैं ये युग है भगवान श्री कृष्ण के लीला अवतार का महाविष्णु के और हम उन्हीं की कथा में हैं और जैसा कि हमने आपसे कहा कि हम इतिहास और अध्यात्म दोनों को लेके चलेंगे जिससे कोई भेद किसी तरह का ना रहे पिछले रविवार को आपको बाण लीला की कथा ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दोनों बतलाई थी और वेदव्यास व्यास की उस संकल्प को भी बताया जो उसने माता सत्यवती के सम्म लिया था कि मैं कुरु वंश को अपने नेत्रों से अर्थात सो आई कंसीव अपनी कल्पनाओं से प्रकट करूंगा और वो महाकाव्य ही कुरु वंश को अमर कर देगा भले वो बालक तुम्हारी वंश परम्पराएं ना रहे लेकिन मेरे महाकाव्य के कारण हे गुंते हे बाते आपका आपका जो विचित्र वीर और चित्रांगत जो संतानहीन मर गए हैं उनको लेकर के आप कोई शोक ना करें हे सत्यवती हम मैं आपको वचन देता हूँ सत्यवती पहली माता है और उसके बाद दूसरा विवाह उनका जो है वो उससे सत्यवती का दूसरे विवाह से कुरुवंश का प्रकट होना है कहा चिंता ना करें ये वंश अमर रहेगा और इस प्रकार वो एक महाकाव्य की सृष्टि करते हैं और उसके साथ ही वो भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को भी चाहते हैं कि गुरुकुल शिक्षा में उनका भी अमर जो स्वरूप है जो इतिहास में भी वो ईश्वर से कम कहीं नहीं रहे हैं तो उनको भी गुरुकुल में लीला कथाओं में ग्रहण किया जाए इसी भावना से उन्होंने श्रीमद भागवत महापुराण महाभारत के साथ ही उसको भी प्रकट किया फिर हरिवंश पुराण लिखा और भी नाना ग्रंथ उनके द्वारा प्रकट है 18 पुराण उनके माने जाते हैं और उसमें उन्होंने भगवान राम और श्री कृष्ण की व्यापक चर्चा की है ये कृष्ण के काल में हम प्रवेश पाते हैं ये युग है सुर और असुर विचारों के टकराव का असुर शब्द का अर्थ आप बहुत बार पहले भी सुन चुके हैं सुर माने होता है देवता सुंदर मनोहर और असुर जिसमें यह सब ना हो जो देवत्व से हीन है तो ये दो संस्कृतियां हमारे सामने त्रेता युग में एक बड़ी महाप्रलय के उपरांत प्रकट हुई वैसे असुर जातियों का जो धरती पर पदार्पण हुआ वो भैंसों के द्वारा हुआ इसे अवेस्ता और जिंदेव्यश्ता में भी विस्तार से बताया गया है जैसे वेद में गहुओं के द्वारा सुर संस्कृतियों के प्रकट होने की बात है कल्पना कीजिए कि आप सुर संस्कृति हैं और फिर क्रिटिकली अपने आप को पढ़िए कि क्या वो देवत्व है आप में वो सुरत है क्या क्योंकि देवत्व किसी से भेदभाव नहीं करते मेरा तेरा अपना पराया नहीं करते किसी के जीवन में विष नहीं डालते वो तो सबको सुखद जीवन देते हैं क्योंकि उनका ईश्वर घट घट घटघटवासी है तो वो किस जीव को सता सकते हैं सताए तो प्रभु ही जाएंगे तो जिन्हें वो मानते हैं कि आराध्य हैं, जिनके बिना उनका गति शब्द दृष्टि पहचान कुछ भी नहीं है क्या वो उस प्रभु के साथ अपराध कर सकते हैं तो किसी के लिए मन में बुरा भी सोच सकते हैं आप सुर संस्कृति असुर संस्कृतियां वो हैं जो ईश्वर को सब में नहीं मानते सातवें आसमान पे मानते हैं सेवेंथ हेवन में मानते हैं कि द तो गॉड इज नॉट विद इन मी इज अवे फ्रॉम मी बियॉन्ड सेवेंथ हेवन पे है सप्तलोग तो में है इसलिए उनके पास फ्रीडम है वो सबको लड़ाएं भिड़ाएं जात पात करें लिंग भेद करें ऊंच नीच बताएं और उनकी गुलामी में पड़कर आपने भी अपना देवत्व खो दिया है क्योंकि आपकी सोच आपकी मानसिकता आपके जीवन के सारे अनुशासन विकृत हो गए जो प्राणी मात्र में ईश्वर को मानेंगे वो भला क्यों कर कैसे किसको सताएंगे और इस नवरात्र में भी देवी की पूजा में माँ महिषासुर मर्दनी है ये इस प्रकार की असुर संस्कृतियों का सोच और विचार का विनाश करने वाली है सावधानी से पूजा करना यदि स्वभाव नहीं बदल पाए तो स्वभाव को ही तो मारेंगी ना माँ तो पूजा करने से पहले देख लेना कि तुम्हारी गंदी संस्कृति सोच और विचार तुम भी तुमने मिटाए हैं या नहीं नहीं तो पूजा पूजा नहीं होगी इन आसुरी वृत्तियों को जिसने नहीं छोड़ा है और आवाहन कर रहा है नवदुर्गाओं का तो वो तो आसुरी शक्तियों का विनाश करती हैं और वो अपने भीतर लिए बैठा है तो पहला आघात कहां पे होगा जरा सोच समझिए पूजा करना या तो बदल जाओ तो भज लो भजना ही है तो बदलना बहुत जरूरी है भजने से पहले अपने को सावधानी से पर डालो असुर का सातवें आसमान पर है राजा हैं वो भी असुर विचारधारा को मानते हैं क्यों मानते हैं क्योंकि इसमें लाभ है भौतिक लाभ अधिक है अब वो प्रजा से गरीब लड़के लड़कियों को बूढ़े औरतों को खरीदते हैं उनको बेच करके अपना धन बनाते हैं और ऐसे राजा हैं जरासंध संत असुर राज। दंत बकत्र है भववासुर है और नाना साम्राज हैं जिनका काम है आदमियों को भी खरीदना औरतों को भी खरीदना उनके जीवन को बर्बाद करना और उनसे पशुवत व्यवहार कराना उन्हें गुलाम बना के रखना ये असुर मनोवृद्धि है जो दूसरों को पीड़ा दे ये असुर मनोवृत्ति है जो दूसरों को पे व्यंग करे ये असुर मनोवृत्ति है सुरत तो सबके सुख का कारण बनता है किसी को पीड़ा नहीं देता यदि सुर विचारधारा होगी तो हम तो हत्यारे में भी श्री राम ही देखेंगे नारायण आत्मा के रूप में विराज तो रहे इसमें असत्य क्या है और सुर साम्राज्य भी हैं और सुर संस्कृति में नारी को भी पूर्ण सम्मानित किया गया है वहाँ दृष्टि लिंग या इस तरह का कोई भेद नहीं स्वयंबर प्रथाओं में पति चयन का अधिकार नारी को है सुर संस्कृति में जिसको उठा लाया वो माले गनीमत है उसकी रावण भी जब जन, जानकी का अपहरण करके लाता है मंदोदरी कहती है कि नाथ आपने बहुत गलत किया आप एक सुर कन्या को का अपहरण करके ले आए, तो कहा अपहरण करना धोखे से जहर देके मारना ष देना किसी के जीवन में कालिमा को झूठे भ्रम फैला करके ले आना ये तो असुर संस्कृति का युद्ध है तो इसमें मैंने गलत क्या किया उसने कहा बाकियों को आप जीत के लाए थे इसे आप चोर की तरह लाए इतना भेद तो है कहा कि तो चोरी भी तो असुर धर्म, धर्म में धर्म मानी गई है अभी भी वो कछा बनियान वाले जब आपके घरों में घुसते हैं तो कहते हैं अगर बिना पीटे माल उठा लेगे तो हम अधर्मी हो जाएंगे पीटेंगे जरूर यसुर संस्कृति है भाई हुँ? और यदि वही मनोवृत्ति बनके के आप में बैठा है तो धिकार है आपका मनुष्य होने पर साम्राज्य हैं वे विलक्षण है अद्भुत है और उन्हीं में और ये नहीं कि खाली भारत में भरतखंड की अवनी पर हैं ये राजा कुछ ऐसे भी हैं जो ना इधर के हैं ना उधर के हैं ऐसे भी बहुत से राजा हैं जो दोनों जगह निपट लेते हैं क्या? जैसे यहां भी होते हैं ना ये बंजारे होते हैं तो मेरे पास एक बंजारा आया तो मैंने कहा तेरा नाम क्या है बोला जी मेरा नाम बजरंगी है बोला तेरे इस बेटे का क्या नाम है बोले जी इसका नाम गयासुद्दीन है मैंने कहा अच्छा और दूसरे बेटे का बोले जी ये रामलाल है तो हमने कहा मेरी समझ में नहीं आया तुम लोग हो कौन तो कहने लगा सरकार हम तो जब सबकी जय जय करते ये पैदा हुआ तो मस्जिद बगल में थी उसने इसका नाम गयासुद्दीन रख दिया और वो था तो पंडित जी ने रामलाल रख दिया वो रामलाल हो गए क्या तो कुछ ऐसे राजा भी हैं राजा क्या है कबीलों के सरदार हैं उधर जाते हैं तो उधर हाथ जोड़ देते हैं उधर जाते हैं तो उधर सर झुका देते हैं और शायद हम लोग भी ऐसे ही हैं असुर विचार आए तो लगे भोंगने और सुर विचारधारा आया तो आत्म आत्मग्लानी से भर गए कि भाई ये क्या क उसी बजरंगी बन जा तरह। आज क्या अवस्था है हमारी लेकिन उसी प्रकार मथुरा साम्राज्य एक बहुत ही विकसित साम्राज्य है अच्छा बाहर भी कालनेमी हैं, है हैं, यवन है, ये मध्य एशिया में हैं। है ना ईरान आदि में बहुत बड़े बड़े प्रदेश हैं आरियाना आर्य ईरानियों को कहते हैं और ईरानी असुर संस्कृति <coughs> वैसे तो आर्य समाजी भी आप लोग हो <laughs> आपने कहा हम ही क्यों पीछे रहें हम बड़े असुर बन के दिखाएंगे गोविंद ये सब असुर राजा एक दूसरे के मित्र भी हैं क्योंकि तो सबका एक ही धर्म है तो जुड़े भी हुए हैं सुर संस्कृतियाँ जो प्राणी मात्र में एक ब्रह्म का भाव रखती हैं किसी को सताती नहीं ऐसे महाराज उग्रसैन भी हैं और फोर थाउजेंड बीसी के उपरांत यानी आज से 6000 वर्ष के बाद से इधर कोई पिरामिड नहीं बना पूरी संस्कृति ही नष्ट हो गई थी असुर जाति होगी लेकिन फिर भी हमारे स्वभाव में जाने कैसे वो घुस के बैठ गए और ये असुर स्वभाव ही तो है कि हम पहले तो दूसरों के किए धरे पे पानी फेरते हैं फिर अपने साथ भी यही कर डालते क्योंकि हमें आस्था नहीं होती विश्वास और यकीन नहीं होता है कोई भी काम हमारा प्रभु की दया और कृपा से बहुत अच्छा होता है लेकिन जब हम स्वयं ही प्रभु बन बैठते हैं तो विरोधाभास किए कराए पे पानी फेर देता है रोज की बात है और थोड़ी थोड़ी देर में हमारे भीतर का सुर जागता है कि अरे वो तो वैकुंठ में है यहां तो मैं ही हूं वह वही सब गढ़ अपने अपने जीवन में जाको मिल जाएगा कि जहां जरा सा दम आया है ठाई आंखों पर अंधता आ गई दृष्टि भी जाती रही लेकिन काम तो मेरा ही बिगड़ा जब तक विनम्रता थी हर कोई हमें सीने से लगा रहा था दम आया सब लुट गया ये रोज की बात है हर घर की कहानी है, हर व्यक्ति की बात प्रत्येक व्यक्ति की स्त्री कहते हैं कि असुर मनोवृत्तियों से सदा दूर रहो और सदा याद रखो कि गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगम चाह कि मेरी पहचान वही है लिंग मन पहचान होता है मेरी दृष्टि भी वही है वो न दे तो ये आंखें क्या देख पाएंगे और गति भी है मेरी मेरा शब्द जो कुछ वचन भी मेरे मुंह से निकल रहा है ये भी वही है मत भूलो इस बात को जब कहोगे कि मैं करता हूं ये ऐठ आएगी तुम्हारी ही कुल्हाड़ी तुम्हारे ही पांव काट जाएगी जब भी दंब कुल्हाड़ी तेरे हाथ की चलेगी और पांव तेरा कटा होगा इसलिए असुर मनोवृत्तियों से सदा दूर रहो ऐसे ही समय में जब पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ने लगता है अब हम लीला में हैं फिर जब इतिहास में आएंगे तो इतिहास और लीला यहाँ मिली जुली है मतलब जो कथा में स्वरूप आ रहा है ये लगभग वैसा ही है जैसे कि यहाँ की भौगोलिक आर्थिक प्राकृतिक और ऐतिहासिक जो भी स्वरूप है उसी को लेके हम चल रहे हैं लेकिन अध्यात्म का पुट देते हुए कथा को शिक्षाप्रद बनाते हुए चल रहे हैं इतिहास पुरुष श्री कृष्ण की कथा में हम जानते हैं कि वो आज से साढ़े छह हजार वर्ष पूर्व का इतिहास है। लेकिन जब हम भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं तो थोड़ा समझ लीजिए कि वो आपका अंतरात्मा है आपके भीतर है तो इतिहास के नायक से मैं आपके भीतर आपकी अंतरात्मा, जो आपका नायक है जिसके कारण आप हैं मैं यहां दोनों कथाओं को मिला रहा हूं अंधभक्ति अंधश्रद्धा की बात सनातन धर्म नहीं करता अंधभक्ति और अंधश्रद्धा अंधाधृत राष्ट्र है मूर्तियों के माध्यम से भी मैं चाहता हूं आप अपनी अंतरात्मा आत्मा को पड़े आप अपने को जानें, आप अपने स्वरूप को पाएं, और फिर आपके स्वरूप को बनाने वाला जो आपके भीतर है आप उसे जानें और उससे योग करें अर्थात मिल जाएं जुड़ के एक हो जाएं तो इसलिए कोई संदेह मन में नहीं लाइएगा कथा में धरती पर असुर किसी को जीने नहीं देते पशु पक्षी जीवधारी सब उनका भोजन है सबको मार के खा जाते हैं उनका चारा भी खा जाते हैं आज भी खाते हैं और चुनाव भी लड़ने चले जाते हैं और इस देश के समझदार लोग वोट भी दे आते हैं हाँ ए ये युग धर्म है आज का तो असुर सताते हैं लेकिन इसलिए लोग उनके प्रदेशों से भाग करके सुर राजाओं की शरण में उनके साम्राज्य में चले जाते हैं तो ऐसे ही सुर नायक हैं महाराज उग्रसेन और भी बहुत से राजा हैं महाराज यदु हैं और उनके यदुनंदन हैं वसुदेव और ऐसे बहुत से राजा हैं जिन्होंने आपस में मिलकर के एक अपना साम्राज्य खड़ा किया हुआ है और जिसे असुर चाह कर के भी असुर सेनाएं धराशाही नहीं कर पाती हैं ये कहना कि असुर अलग थे असुर अलग थे ऐसा नहीं है इनके आपस में शादी ब्याह भी थे इन नाते और रिश्तेदार भी थे और पिता पुत्र भी थे विश्रभा ऋषि हैं और उनके बेटे रावण हैं असुरराज है असुर कंस असुर विचारधारा में विश्वास करता है वो असुर राज कहता है और भगवान श्री कृष्ण सुर नायक है तो मामा और भांजे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये रिश्तेदार नहीं थे सगे नहीं थे जैसे आज भी ये दोनों विचार बनके आप सब में रहते हैं तब भी रहते थे और आज हमने असुर धर्म को ही धर्म माना है मतलब हमारी सुर विचारधारा का पिछले 1200 वर्ष में पूर्णतया विनाश हो गया है पेड़ है तो संपत्ति है हाँ, अब आपके लिए भी माले गलीमत है अब आप ये नहीं मानते कि प्रभु के बनाए हैं इनके कारण हम हैं इनसे हम हैं वो नहीं मानते ये मेरा बाग है ये मेरे पेड़ हैं, ये मेरा जंगल है ये रावण मनोवृत्ति है आज हम इनमें अपनी आत्मभाव का वो रस नहीं खोजते हैं सिर्फ धंधा देखते हैं ये असुर वृत्ति है ये राक्षसी मनोवृत्ति है अब आप कह सकते हैं स्वामी जी आज के युग में तो यही होता है तो मैं भी कहूंगा हां भाई ठीक कहते हैं क्योंकि असुरत्व का विस्तार ही आज भरत को अपने में निगल गया है और धरती पे और तो कहीं है भी नहीं तो मैं क्या बताऊं आपको लेकिन आप आधे असुर हैं पीपल की पूजा भी करते हैं बरगद की भी पूजा करते हैं तुलसी की भी पूजा करते हैं केला भी पूजाते हैं क्या कहूं धोबी के कुत्ते न घर के घाट के सचराचर नारायण की संपत्ति है वो मालिक है हम तो माली हैं ये भाव अब कहां है हम में और ये हैं असुरतों को मिटाने वाली नव दुर्गा जी जरा सोच समझ के भज लेना <laughs> पहले स्वभाव भी अपने बदल लेना क्योंकि जहां असुर देखते हैं चाहे वो विचार है आचरण है वहीं इनका खड़क खड़ा हो जाता है तो भजने से पहले ये भी याद कर लेना कि हमें अपने अपने स्वभाव से असुर बाहर निकाल ले धरती पर पाप का भार बढ़ता जा रहा है सारा भूमंडल असुरतों से संतप्त है और देखो बहुत महीन ढंग से आप पढ़ सकते हो अपने आप। आपके घरों में बेटे भी हैं और नौकर भी होते हैं यदि आप दोनों को समान भाव से मन में मन में धारण करते हैं कि नहीं ये बेचारा गरीब है तो क्या है है तो मेरे प्रभु का बनाया और इसको भी जीने का हक हाँ है तो इसके साथ भी प्यार भरा व्यवहार करेंगे बदतमीजी से पेश नहीं आएंगे तो यह सुर विचारधारा है और वो तो नौकर है जैसा रूखा सूखा डाल दे खाए लेगा जहां कहीं पड़ जाएगा ये आपका असुर धर्म है जरा पूछ ले अपने अपने से जिनके मन में सुरत होगा वो जी मात्र से भेद नहीं करेंगे जिनके मन में असुर बैठा होगा वो खूब भेद करेंगे और मां भगवती नवदुर्गाएं दुर्गाएं असुर मनोवृत्तियों का विनाश करती हैं अब लपेटे में चाहे कोई आ जाए <laughs> तो भजते वक्त जरा सावधान रहना हा कि तुम मांगो दया <laughs> और वहां से आए खड़क सावधान हो जाना जरूर भजो नवरात्र मनाओ डूब के मनाओ और कहो कि मां आज हम धुल गए अब कभी मैले नहीं होंगे सब में नारायण भाव करेंगे हा प्रलाद की होली से जिए प्रा माने अमर हालात माने मस्ती आत्मा की अमर मस्ती से रहेंगे सब पे रंग डालो सबको गले लगा लो नारायण सब में है इस डिसिप्लिन में जिएंगे तो सबका प्यार मिलेगा और भेद जगत में जिएंगे तो सबकी दुत्कार मिलेगी बोलो क्या चाहिए समझने की जरूरत है उम्र तो तमाम हुई जाती है अब नहीं जागोगे तो आगे तो प्रायश्चित ही प्रायश्चित खड़े हैं। अभी से सुधर जाओ तो धरती माता असुरों के पाप के भार से संतप्त हो जाती है सुर भार नहीं असुर भार है असुर अपने पे भी भार है न जीता न किसी को जीने देता ये मनोवृत्ति ऐसी है तो धरती को कहां तक सहकेगी उसे तो धरती माता महाविष्णु के पास आई बाकी सारे देवता भी पधारे धरती पर फैलता मन का तन का स्वभाव का आचरण का सुरत इस कदर बिहड़ हो गया है कि नारायण ना मैं उनके पाप के भार को नहीं उठा पा रहे तो भगवान कहते हैं क्या आप धरती माता को सांत्वना देते हैं क्या आप निर्भय होकर जाओ देवी मैं शीघ्र ही लीला अवतार धारण करूंगा और मेरे द्वारा पापी कंस का और सभी असुरों का विनाश होगा काश हम भी कहते कि हम भी भीतर बाहर के अपने असुरतों को मार डालेंगे सदा विनम्र रहेंगे कभी आवेश में नहीं आएंगे कभी किसी के साथ बदतमीज नहीं होंगे सबको प्यार करेंगे तुम यही कह सकते हो स्वामी जी हम तो प्यार करते हैं लेकिन वो आगे से क्या करता ये झूठ है ये सच नहीं ये सबसे बड़ा झूठ है कि तुम किसी को प्यार करो और वो तुम्हारे साथ दुधकार करे ना ये सबसे बड़ा चोट है एक व्यक्ति जो यहां सत्संग में आता है और अपने मन से स्वेच्छा से ढेर सारा दान कर जाता है नहीं मानता आप लगा दो मंदिर में लगा दो यहां लगा दो वही व्यक्ति एक दो रुपये के हेरा फेरी में इस कदर चिड़ के लड़ जाता है दुकानदार से कि सारे के सारे ग्रंथ का लेता है गालियों के मारपीट तक की नौपत आ जाती है हमारे पास प्यार है और हमारा प्यार जब उसे मन की शांति देता है तो उसको लगता है कि आज तो अनमोल धन मिला है उसे और न्योछा प्रभाव से उसे वो सेवा कर जाता है आश्रम किसी से इच्छा नहीं करते जब वो सब में बैठा है तो इच्छा कैसी है? वो जाने और लोटेरी मनोवृत्ति वाला लूटने की फिराक में भी चला आता ये है ये मनोवृत्तियां हैं ये स्वभाव है हमारे और हम खुद ही नहीं पढ़ पाते क्यों क्योंकि माया हमारी आंखों पे गांधारी की पट्टी बांध देती है यही गांधारी है कि जो अपने को न पढ़ पाए और जो ईश्वर को सब में ना देख पाए ये धृतराष्ट्र है वो बाहर का अंधा ये पट्टी की अंधा गाते हैं सीए राम में सब जग जाने मानते नहीं तो सांत्ना दे के भगवान भेजते हैं धरती माता से कहते हैं आप थोड़े ही समय और सह लो, मैं ही प्रकट होऊंगा धरती पर महाराज उग्रसेन की यहाँ कथा में आते हैं उनका एक बेटा है उसका नाम है कंस उसके और भी भाई हैं युवराज है वो महाराज ने उसे युवराज घोषित किया हुआ है महाराज उग्रसेन ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा है अब उसमें बहुत से लीला कथाएं जो बाद में इकट्ठी हुई संकलित हुई तो कथा सुनाने के लिए क्षेपक जोड़ दिए गए कि कंस बड़ा दुष्स्वभाव का था बड़ा अत्याचारी था वो काल का अवतार था हाँ जबकि ऐसा एक आध्यात्मिक लीलाओं में तो हरि अनंत हरि कथा अनंत था हाँ भाव को जगाने के लिए सबके जीवन को पवित्र करने के लिए कथावाचक भी और लेखक भी संत मनीषीजन भी कथाओं में क्षेपक लगाया ही करते हैं तो इसलिए उसका विचार न लेते हुए कांस एक बड़ा ही सुंदर मनोहर लड़का है बहुत विनम्र है मथुरा की आंखों का तारा है वो कोई कंस को बहुत प्यार करते हैं एक बार महाराज उग्रसेन के समीप से गुजरते हैं असुर राज जरासंत वो अपने मित्र काल यमन से मिलकर के आ रहे होते हैं यह ऐतिहासिक घटनाक्रम है इतिहास में जो ऐतिहासिक स्वरूप है तो उनका आतिथ्य महाराज उग्रसेन करते हैं जरासंध का शिविर मथुरा के बाहर लगता है तो उनकी सेवा में भोजन आदि में सब लोग लग जाते हैं राजकोष खुल जाते हैं और उचित समय पर असुर राज जरासंत से मिलने सुर महाराज उग्रसेन अपने मित्रों सहयोगियों मंत्रियों के साथ जाते हैं तो उनके साथ युवराज कुमार कंस भी है बहुत सुंदर है जब जरासंत से उनका परिचय होता है तो जरा संध उन पर मोहित हो जाते हैं युवराज कंस पर जिनकी अभी छोटी ही आयु है कोई बहुत बड़ी आयु को भी अभी वो प्राप्त नहीं है किशोरावस्था और युवा युवावस्था की लांगती सीढ़ी पर है वो तो उनको देख करके उनका मन नहीं मानता और वो महाराज उग्रसेन से कहते हैं कि महाराज आपका पुत्र मेरे मन को भाग गया है तो विनम्रता से उग्रसेन ने कहा आपका भी तो बेटा है ये तो कहा नहीं मैं इसे सचमुच का बेटा बनाना चाहता हूं तो वो चौंक पड़ते हैं बोले मैं समझा नहीं कहा महाराज उग्रसेन मेरे दो बेटियां हैं अस्थि और प्राप्ति नाम नोट कर ले क्योंकि आगे कथा में इनका बड़ा बात है आगे फिर लीलाओं में नामों का ही चलेगा मेरी दो बेटियां हैं अस्थि और प्राप्ति वो भी बहुत सुंदर है सर्वगुण संपन्न है और मैं चाहता हूं कि युवराज कंस के साथ मैं अपनी दोनों बेटियों का विवाह करूं क्योंकि वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते बहुत प्यार करती है महाराज उग्रसैन ने कहा महाराज आप कैसे कह रहे हैं आप तो जानते हैं कि हम व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं और हम स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करते आप अपनी बेटियों की ऐसे चर्चा कर रहे हैं राज असुररासन वो कोई भेड़ बकरिया तो नहीं है कि जहां आप चाहेंगे उसी खूंटे पे बांध आएंगे हमें आपकी यह बात उचित नहीं लगती महाराज उग्रसेन ने कहा उसे कहा मर्यादा पूर्वक आप स्वयं की घोषणा करें युवराज कंस आएंगे और यह अस्थि और प्राप्ति पर निर्भर करता है वे दोनों अथवा उनमें कोई भी एक चाहे तो वरमाला युवराज कंस के गले में पहना दे और यदि वह ऐसा ना भी करें तो भी हमें कोई संकोच नहीं होगा युवराज लौटाएंगे तो जीवन के एक होने के दाम्पत्य धर्म में बंधने की बात है तो इसमें किसी को दम अथवा संकोच क्यों होना चाहिए तो भड़क गए असुरराज महाराज उग्रसेन आप तो गलत बात कर रहे हैं आज अगर हम लड़कियों को अधिकार दे देंगे तो सारा समाज भ्रष्ट हो जाएगा जहां हम चाहेंगे उनकी वही शादी होगी और आप सोचिए हम राजा हैं अगर यदि हमने अपनी बेटी के लिए स्वंबर बुलाया तो सभी असुर कन्याय इसकी डिमांड करने लगेंगी मांग करने लगेंगी तो सारा असुर धर्म का नाश हो जाएगा सारा समाज अधर्मी हो जाएगा ये धर्म की बात है हा? शैतान का भी धर्म होता है मत भूलो इस बात को और बहुत बार जब तुम धर्म की बात कर रहे होते हो अनायास ही शैतान की गोद में बैठकर ऐसा बोल रहे होते हो उन्होंने कहा जरासन ने जब कहा कि मेरी बेटियों का विवाह वहीं होगा जहां मैं चाहूंगा तो महाराज उग्रसैन ने कहा कि मेरे लिए फिर यह संभव नहीं होगा तो दोनों तरफ से तनाव बढ़ गया और असुरराज ने तलवार खींचाई मंत्रियों ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है और ऐसा ना हो कहा तो का इनका आतिथ्य कर रहे थे और कहा यही हाँ, अभी युद्ध भूमि बन जाएगा और व्यर्थ में निरीह प्राणी मारे जाएंगे तो इस समस्या का निदान उन्होंने सोचा कि महाराज ऐसा करें युवराज कंस असुर राज जरा के साथ जाएंगे वहां कुछ काल तक रहेंगे और फिर अस्थि प्राप्ति चाहेंगी तो इनको वर लेंगी और ये उनको लेकर लौट आएंगे बात तो स्वयं जैसी ही हो जाएगी समझाने बुझाने पर महाराज उग्रसेन मान गए लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सोचा किसी ने नहीं जाना कि वो लोग क्या कर बैठे है। इतिहास है यह सच्ची बात है उन्होंने ये नहीं सोचा कि भोली अवस्था में एक अतिशय निर्मल कुमार को तुम असुर संस्कृतियों में भेज रहे हो जहां शराब जुआ खुले विचार हैं जहा नारी का कोई सम्मान नहीं है वहां इस युवराज को भेजकर तुम कौन सा अनर्थ करने जा रहे हो ये किसी ने नहीं सोचा और कुमार कंस चले गए असुर राज जरासंत के साथ कई वर्ष वो वहां पर रहे और जब वो अस्थि और प्रातिक कब को अपने दाम्पत्य में विवाह हो गया उनका अपनी असुर सेना के साथ मायावी असुर की एक सेना को लेकर जब लौटे मथुरा दुल्हन से सजी क्योंकि तो सबकी कल्पना में वो भोला सुकुमार कांश है लेकिन जैसे ही उसने नगर में प्रवेश किया सारी साज सज्जा धराशाही होकर रह गई अरे ये तो कोई महा असुर बन के लौटा है उसकी भूखी आंखें मथुरा की कन्याओं और नारियों को घूरती सबको लगा कि वो निर्णय कितना भारी था आज मथुरा में एक असुर ने प्रवेश पा लिया है कंस उठाया है और उसके साथ ही आते ही उसने भयंकर अत्याचार शुरू कर दिए राज वो घोषित ही हो चुका था और अब आसपास के जो सुर साम्राज्य छोटे छोटे राजा थे उनको भी लूटना उनसे कर वसूल करना उनको गुलाम बनाना उसने जरा संध की भांति शुरू किया जरासन ने भी अपने आसपास के सारे राजाओं को अपना बंदी बनाया हुआ था वही काम उसके जा माता ने कंस ने शुरू कर दिया कहते हैं सत्संग जो है मेरे पापों को धो देता है तो कुसंग मुझे अधा पापी बना देता है और हम कुसंग को बहुत प्यार करते हैं सत्संग के लिए बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल पाते हैं नहीं जानते हैं किसका उत्तर हमें क्या मिलने वाला है कि ये जन्म तो गया जाने कितने जन्म भटक गए कंस के अत्याचार बढ़ते जाते हैं बूढ़े हैं महाराज उग्रसेन वो तो सोच रहे थे इसको राज्य दे के वो वानप्रस्त धर्म को प्राप्त होंगे जैसा कि उस युग का नियम है वानप्रस्थ अपना सन्यास, हर स्वर विचारधारा का व्यक्ति होता है चाहे वो राजा है वो प्रजा में वो वैश्य है विद्वान है नीतिज्ञ है सेनापति है हर कोई सन्यास लेता है उग्र महाराज उग्रसैन को लगता है कि ये भूल उनकी है तो ये प्रायश्चित भी उनका है तो इसी के लिए महाराज उग्र अपने मंत्रियों से बात करते हैं और वसुदेव क्योंकि वहीं उनके दरबार में है उनके साथ हैं राजा हैं वो भी उनका अपना साम्राज्य है लेकिन जो राजा राजाओं का जो उन सुर राजाओं का जो गठबंधन है उसमें भी वे सेनापति के रूप में है क्योंकि सुर सेनाएं उन्हीं के आधी चलती हैं तो वो मंत्रियों से विचार करते हैं कि वो अपने छोटे भाई की बेटी का विवाह वसुदेव से करेंगे देवकी का विवाह वसुधेव के साथ करेंगे अब फिर वसुदेव के ही पुत्र को वो उत्तराधिकारी जब घोषित करेंगे तो कंस अपने आप हाँ मथुरा साम्राज्य से अलग हो जाएगा ये सोचकर वो देवकी और वसुदेव के विवाह की घोषणा विवा करते हैं कंस भी देवकी को बहुत प्यार करता है उसकी बड़ी प्यारी बहन है उसे जी जान से चाहता है कहीं एक जगह उसका कोमल भाव है और वो देवकी है जिसे वो बड़े निर्मल रूप से अपनी बहन को प्यार करता है वो क्योंकि भले ही वो असुर हो गया है लेकिन उसमें अभी भी आत्मा श्रीराम है ना तो कहीं तो एक बियाने में ही सही उसके मन के बियाबान में ही सही एक दिया सुर विचारधारा का कहीं तो जल रहा हो वो बहुत दुर्दान असुर बन गया होगा फिर भी कहीं एक छोटी सी रोशनी भर प्रभु का भाव तो रह गया होगा वही स्थिति आज कंस की है दौड़ दौड़ के सारे विवाह की तैयारी करता है बड़ा प्रसन्न है वो और जब विदाई के क्षण आते हैं तो स्वयं रथ की लगाम पकड़कर सारथी बनकर बैठ जाता है कि मैं देवकी को उसकी ससुराल तक पहुंचा पर के आऊंगा सारथी बन के जाऊंगा और जब रथ लेके कंस चलता है और से बाहर आता है अब यहां अध्यात्म और इतिहास अपने अवस्थाओं के अनुसार थोड़े थोड़े अलग हैं दोनों को लेकर चल रहा हूं आकाशवाणी होती है किसी का आठवां पुत्र तेरा वध करेगा और तू मृत्यु को प्राप्त होगा और मथुरा साम्राज्य उसी का हो जाएगा यह आकाशवाणी है यह आध्यात्मिक कथा लेकिन सत्य क्या है कि उसके असुर रोह ने जो उसके समर्पित असुर जो वो अपने साथ लाया है दहेज में उन्होंने जरा संध को बता दिया है कि देवकी का विवाह उसे गद्दी से उतारने के लिए किया जा रहा है और वो वही क्रूर हो उठा जो अभी तक बहन के साथ इतना प्यार था वो जो आखिरी दिया था वो भी बुझ गया भक्ति का चारधारा देखना कहीं तुम्हारे दिए भी ना बुझ जाए और सिर्फ असुर असुर रह जाए एक दिया जल रहा था एक सच्चे प्यार का एक आत्मीय भाव का कंस का वो दिया भी एक फूंक में उड़ गया और उसने बालों से पकड़कर देवकी को वहीं जमीन पर पटक दिया और तलवार खींच कर मारने चला वसुदेव ने कहा कंसी क्या कर रहे हो ये बहन है तुम्हारी कहा इसका बेटा मेरा वध करेगा वसुदेव मैं ऐसे जीवित ही नहीं छोड़ूंगा आज और भक्त का यही फेद